महाभारत आदिपर्व त्रयत्रिशतमोध्याय इंद्रदेव का श्रीकृष्ण और अर्जुन को वरदान तथा श्रीकृष्ण अर्जुन और मयासुर का अग्नि से विदा लेकर एक साथ यमुना तट पर बैठना मंदपालच युष्माकर्गा विज्ञप्त तो ज्वलनो मयां अग्निना चत्यव प्रतिज्ञा तम महात्मना मंदपाल बोले मैंने अग्निदेव से यह प्रार्थना की थी कि वे तुम लोगों को दाह से मुक्त कर दे महात्मा अग्नि ने भी वैसा करने की प्रतिज्ञा कर ली थी अग्निर्वचन महाज्ञा मातुर्धर्मज्ञता वह भवता परम पूर्व नहमी ग अपने के दिए हुए वचन को स्मरण करके तुम्हारी माता की धर्मज्ञता को जानकर और तुम लोगों में भी महान शक्ति है इस बात को समझकर ही मैं पहले यहाँ नहीं आया था न संतापोहि वह कार्य पुत्र कार्यमा प्रति ऋषि न वेदास ब्रह्म तद्विद बच्चों तुम्हें मेरे प्रति अपने हृदय में संताप नहीं करना चाहिए तुम लोग ऋषि हो यह बात अग्निदेव ही जानते हैं क्योंकि तुम्हें ब्रह्म तत्व का बोध हो चुका है वै सम्पाय मंद पाल स्तो देशाद अन्यम देशम जगाम वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय इस प्रकार आश्वस्त किए हुए अपने पुत्रों और पत्नी जरिता को सांस ले द्विज मंदपाल उस देश से दूसरे देश में चले गए भगवान अपितिग्मा सुद्ध खांडव ततः दताह स अभ्याम जनयन जगतो हितम उधर प्रज्वलित हुए प्रचंड ज्वालों वाले भगवान हुतासन ने भी जगत का हित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की सहायता से खांडव वन को जला दिया वसा मेदो वहा कुल्या तत्पिता च पावक जगाम चार दर्शयामाचार्जुनम वहाँ मज्जा और मेद की कई लहरें बह चली और उन सबको पीकर अग्निदेव पूर्ण तृप्त हो गए तत्पश्चात उन्होंने अर्जुन को दर्शन दिया तथंतरीक्षा भगवान अवतीय पुरंदर मरुदगणत पार्थम केशवम चेदम ब्रबी उसी समय भगवान इंद्र मृदगणों एवं अन्य देवताओं के साथ आकाश से उतरे और अर्जुन तथा श्री कृष्ण से इस प्रकार बोले कृतम जुआम कर्मेदम अमर ही वरम विणीतम दुष्टोस्मी दुर्लभम पुरुषे स्वीय आप दोनों ने यह ऐसा कार्य किया है जो देवताओं के लिए भी दुष्कर है मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस श्लोक में मनुष्यों के लिए जो दुर्लभ हो ऐसा कोई वर आप दोनों मांग लें पार्थस्तु वर यामा सक्रादस्त्राणी सर्वशः प्रदातुम तथ्य सक्रस्तु कालम चक्रे महाद्युति तब अर्जुन ने इंद्र से सब प्रकार के दिव्यास्त्र मांगे महातेजस्वी इंद्र ने उस अस्त्रों को देने के लिए समय निश्चित कर दिया यदा प्रसन्नो भगवान्म महादेवो भविष्य तदा तोभ्यम प्रदसयामी पांडवास्त्रणी सर्वशः वे बोले पांडुनंदन जब तुम पर भगवान् महादेव प्रसन्न होंगे तब मैं तुम्हें सब प्रकार के अस्त्रशस्त्र प्रदान करूँगा अहमे चम कालम वेस्यामी गुरुनंदन तपसा महता चापी दायामी आग्नेणी चु धर्वाणी वायव्याणी चर्वज मदीयानी चर्वाणी ग्रहीष्य धनंजय कुनंदन वह समय कब आने वाला है इसे भी मैं जानता हूँ तुम्हारे महान तप से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें संपूर्ण आग्नेय तथा सब प्रकार के वायव्य अस्त्र प्रदान करूँगा धनंजय उसी समय तुम मेरे संपूर्ण अस्त्रों को ग्रहण करोगी वासुदेव पिजग्रा प्रियतिम पाराथिशास्वती ददौ सुरपति वरम कृष्णा धीमते भगवान श्रीकृष्ण ने भी यह वर माँगा कि अर्जुन के साथ मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे इंद्र ने परम बुद्धिमान श्रीकृष्ण को वह वर दे दिया एवं धत्वा वरम ताभ्या सह देवी मरु मरुपति हुसनम अन्ज्ञाप्य जगा दिवम प्रभु इस प्रकार दोनों को वर देकर अग्निदेव की आज्ञा ले देवताओं से देवराज भगवान इंद्र स्वर्ग लोक को चले गए पावक दग्ध्वाग पक्षिण आहानि पंचतक विरराम सुतर्पिता अग्निदेव भी मृगों और पक्षियों से ही संपूर्ण वन को जलाकर पूर्ण तृप्त हो छ दिनों तक विश्राम करते रहे दग्ध्वांसान कर, पी च मेदांसी च युक्त परमया भृत्या जीव जंतुओं के मांस खाकर उनके मेद तथा रक्त पीकर अत्यंत प्रसन्न हो अग्नि ने श्रीकृष्ण और अर्जुन से कहा युवाभ्या पुरुषाग्राहभ्यार्पित यथा सुखमुजा वीरौ वीरों आप दोनों पुरुष रत्नों ने मुझे आनंद पूर्वक तृप्त कर दिया अब मैं आपको अनुमति देता हूँ जहाँ आपकी इच्छा हो जाइए एवं तौ समा तो महात्मना अर्जुनो वासुदेव दानवश्च मयस्तः परिक्रम्य ततः त्री भरतर्षभ रमड़ी ये नदी को कोहले सहिता समुपाभिशत श्रेष्ठ महात्मा अग्निदेव के इस प्रकार आज्ञा देने पर अर्जुन और श्री कृष्ण तथा मायासुर सब ने उनकी परिक्रमा की फिर तीनों की यमुना नदी के रमणी तट पर आकर एक साथ बैठे इतिसी महाभारते सशस्त्रायाम सहितायाम वैयासिक्याम आदि परवड़ी मैं दर्शन वर प्रधानसद्विशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत में व्यास निर्मित एक लाख श्लोकों की संहिता के अंतर्गत आदि पर्व के मैं दर्शन पर्व में इंद्र वरदान विषयक दो सौ तैतीसवा अध्याय पूरा हुआ आदि पर्व संपूर्णम